टॉक no ज्यों की त्यों धरी दिन ही चरिया नंबर टू मेरे प्रिय आत्म दूसरे महाविरुद्ध अपरिग्रह को समझने के लिए परिग्रह को समझना आवश्यक बड़ी भ्रांतियां हैं परिग्रह के संबंध में परिग्रह का अर्थ वस्तुओं का होना नहीं होता परिग्रह का अर्थ होता है वस्तुओं पर मालिकियत की भावना परिग्रह का अर्थ होता है पजिटिवनेस कितनी वस्तुएं हैं आपके पास इससे कुछ तय नहीं होता आप किस दृष्टि से उन वस्तुओं का व्यवहार करते हैं आप किस भांति उन वस्तुओं से संबंधित हैं सब कुछ इस पर निर्भर है और वस्तुओं से ही नहीं हम व्यक्तियों के प्रति भी परिग्रही पजिशिव होते हैं हिंसा के संबंध में कुछ बातें मैंने कल आपसे कही परिग्रह पजिशिवनेस हिंसा का ही एक आयाम एक डायमेंशन है सिर्फ हिंसक व्यक्ति ही पजिशिव परिग्रही होता है जैसे ही मैं किसी व्यक्ति पर किसी वस्तु पर मालकीत की घोषणा करता हूं वैसे ही मैं गहरी हिंसा में उतर जाता हूं बिना हिंसक हुए मालिक होना असंभव है मालकीत हिंसा है वस्तुओं की मालकीत तो ठीक ही है व्यक्तियों की मालकीत भी हम रखते हैं पति मालिक है पत्नी का पति शब्द का ही अर्थ मालिक होता है दोनर पति को हम स्वामी कहते हैं स्वामी का मतलब होता है मालिक परिग्रह का अर्थ है स्वामित्व की आकांक्षा पिता बेटे का मालिक हो सकता है गुरु शिष्य का मालिक हो सकता है जहां भी मालकियत है वहां परिग्रह है और जहां भी परिग्रह है वहां संबंध हिंसात्मक हो जाते हैं, क्योंकि बिना बिना किसी के साथ हिंसा किए मालिक नहीं हुआ जा सकता और बिना किसी को गुलाम बनाए मालिक नहीं हुआ जा सकता और बिना परतंत्रता थोपे पजिसिव होना असंभव है लेकिन क्यों है मनुष्य के मन में इतनी आकांक्षा कि वो मालिक बने है? क्यों दूसरे का मालिक बनने की आकांक्षा है दूसरे के मालिक बनने में इतना रस क्यों है बहुत मजे की बात है क्योंकि हम अपने मालिक नहीं है इसलिए जो व्यक्ति अपना मालिक हो जाता है उसकी मालिकियत की धारणा खो जाती लेकिन हम अपने मालिक नहीं है और उसकी कमी हम जिंदगी भर दूसरों के मालिक होकर करते रहते हैं लेकिन कोई चाहे सारी पृथ्वी का मालिक हो जाए तो भी कमी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि अपने मालिक होने का मजा और और दूसरे के मालिक होने में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं अपना मालिक होना एक आनंद है दूसरे का मालिक होना सदा दुख है इसलिए जितनी बड़ी मालिकियत होती है उतना बड़ा दुख पैदा हो जाता है जिंदगी भर हम कोशिश करते हैं कि वो जो एक चीज चूक गई है हम अपने मालिक नहीं हैं, सम्राट नहीं हैं, अपने वह हम दूसरों के मालिक बन के पूरा करने की कोशिश करते हैं ये ऐसे ही है जैसे कोई प्यास को आंख से पूरा करने की कोशिश करे और प्यास और बढ़ती चली जाए आंख से प्यास नहीं बुझाई जा सकती दूसरे का मालिक बन के अपनी मालकियत नहीं पाई जा सकती बल्कि बड़े मजे की बात है कि जितने ही हम दूसरे के मालिक बनते हैं जिसके हम मालिक बनते हैं उसका हमें गुलाम भी बन जाना पड़ता है असल में मालिकियत दोहरी पर है जिसके हम मालिक बनते हैं वो तो हमारा गुलाम बनता ही है हमें भी उसका गुलाम बन जाना पड़ता है मालिक अपने गुलाम का भी गुलाम होता है पति कितना ही पत्नी का मालिक बनता हो लेकिन गुलाम भी हो जाता है और सम्राट कितने ही बड़े राज्य का मालिक हो बुरी तरह गुलाम हो जाता है गुलाम हो जाता है भय का क्योंकि जिन्हें हम परतंत्र करते हैं उन्हें हम भयभीत कर देते हैं और जिन्हें हम परतंत्र करते हैं उनकी तरफ से हमारे प्रति विद्रोह और बगावत शुरू हो जाती है और जिन्हें हम करते हैं वे भी हमें करना चाहते है। मैंने सुना है कि एक, एक संसि उस रास्ते से गुजरा है और वह आदमी गाय को खींच रहा है और जंगल की तरफ ले जा रहा है और उस सन्यासी ने खड़े होकर उस गाँव के लोगों से पूछा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ये गाय इस आदमी के साथ बंधी है या ये आदमी इस गाय के साथ बंधा है गांव के लोगों ने कहा बात सीधी और साफ है कि गाय आदमी के साथ बंधी है तो सन्यासी ने पूछा अगर गाय भाग जाए तो सन्यासी उसके पीछे भागेगा या नहीं भागेगा उन लोग उनका भाग नहीं पड़ेगा तो सन्यासी ने कहा गाय बहुत दृश्य रस्सी से बंधी है यह आदमी बहुत अदरस रस्सी से बंधा है यह भी गाय को छोड़ नहीं सकता गाय के गले पर रस्सी है जो बहुत साफ और दिखाई पड़ रही इस आदमी के गले पे भी गाय की रस्सी है जो बहुत साफ है और दिखाई नहीं पड़ रही मालिक और गुलाम में इतना ही फर्क है कि एक की गुलामी दृश्य होती है और एक की गुलामी अदरस होती है इससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं हम जिसे गुलाम बनाते हैं वो हमें भी गुलाम बना लेता है दी पजेसर बिकम्स परिग्रह खोज है इस बात की कि मैं अपना मालिक कैसे हो जाऊं सुना है मैंने एक फकीर के मरने का वक्त करीब आ गया था थोड़े से पैसे उसके पास थे उसने अपने शिष्यों को कहा कि इस गांव के सबसे गरीब आदमी को मैं ये पैसे दे देना चाहता हूं तो गांव के सारे गरीब दूसरे दिन इकट्ठे हो गए लेकिन उसने किसी को गरीब मानना स्वीकार न किया एक एक-एक कोस ने कहा कि नहीं तू नहीं नहीं तू नहीं अभी असली गरीब नहीं आया और फिर दोपहर सम्राट अपने रथ से निकला तो उसने अपने पैसों की जोली सम्राट के रथ पे फेंक दी सम्राट को भी पता था कि सबसे गरीब आदमी को वो पैसे मिलने वाले हैं उस फकीर के उस सम्राट ने हंस के कहा कि पागल हो गए हो सबसे अमीर आदमी को पैसे फेंकते हो घोषणा की थी सबसे गरीब आदमी के लिए तो उस फकीर ने कहा कि जिनके पास कम चीजें हैं उनकी गुलामी भी कम है उनकी गरीबी भी कम है तुम्हारे पास चीजें ज्यादा हैं तुम्हारी गुलामी भी बड़ी है और तुम्हारी गरीबी भी बड़ी और मजा यह है सम्राट कि जिनके पास बहुत कम है शायद उन्होंने और खोज की आशा छोड़ दी हो जिनके पास बहुत ज्यादा है उनकी खोज की आशा का भी कोई हिसाब नहीं तुमसे बड़े गरीब आदमी को मैं इस जमीन पर नहीं जानता हूं ये पैसे में तुम्हें बैठ कर जाता हूं शायद उस फकीर का कहना ठीक ही था बड़े गुलाम वे हैं जिन्हें दूसरों के सम्राट होने का भ्रम पैदा हो जाता और बड़े गरीब वही हैं जो बाहर की संपत्ति से भीतर की गरीबी मिटाना चाहते हैं और बड़े परतंत्र वही हैं जो दूसरों को परतंत्र करके स्वयं की स्वतंत्रता के ख्याल में भटकते हैं कोई भी आदमी किसी को परतंत्र करके स्वतंत्र नहीं हो सकता परिग्रह इसी भ्रांति का नाम है मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं तो मैं सोचता हूं कि किसी को परतंत्र कर लू तो मैं स्वतंत्र हो जाऊं लेकिन बर्तन तदौरी जंजीरें दोनों तरफ कस जाती है जेलखाने में वे जो कैदी बंद हैं, वे ही जेल में बंद नहीं है वो जो जेलखाने के बाहर संतरी खड़ा हुआ है वो भी उतना ही बंधा है एक दीवाल के बाहर बंधा है एक दीवाल के भीतर बंधा है न दीवाल का भीतर वाला भाग सकता है न दीवाल का बाहर वाला भाग सकता है और बड़े मजे की बात है कि दीवाल के भीतर वाला तो भागने का उपाय भी करे बाहर की, दीवाल के बाहर वाला भागने का उपाय भी नहीं करता है वो ख्याल में है कि स्वतंत्र मैंने सुना है कि डाकुओं के एक ग्रोह ने एक नेता को पकड़ लिया जंगल में निकलती थी कार गाड़ी रोक ली और डाकुओं के ग्रोह ने उस नेता को पकड़ लिया लेकिन वे डाकू बड़े मजेदार लोग थे नेता तो बहुत घबराया लेकिन उन डाकुओं ने कहा गबराओ मत क्योंकि हम सजाती हैं, हम एक ही जाती के हैं। उस नेता ने कहा मैं मतलब नहीं समझा तो उन डाकुओं ने कहा कि कई बातों में हमारा बड़ा तालमेल है तुम्हारे आगे पुलिस चलती है हमारे पीछे पुलिस चलती ज्यादा फर्क नहीं है तुम पुलिस की तरफ से आगे से बंदे होते हो हम पीछे से बंदे होते हैं और ध्यान रहे आगे पुलिस हो तो भागना जरा मुश्किल है पीछे जरा पुलिस हो तो भागा भी जा सकता है जिंदगी के अनूठे रहस्यों में से एक यह है कि हम जिसे भी बांधते हैं उससे हमें बंध ही जाना पड़ेगा उसे बांधने के लिए भी बंध जाना पड़ेगा परिग्रह की बड़ी गहराइयां हैं उसके सूक्ष्म तल हिस्सों को समझ लेना जरूरी है तो उसके बाहर के विस्तार को भी समझा जा सकता है परिग्रह की पहली जो कोशिश है वो ये है कि मुझे यह ख्याल भूल जाए कि मैं परतंत्र हूं मुझे यह ख्याल भूल जाए कि मैं सीमित हूं मुझे यह ख्याल भूल जाए कि मैं अपना मालिक नहीं हूं लेकिन यह ख्याल भुलाया नहीं जा सकता अगर मैं मालिक नहीं हूं तो नहीं और कितना ही मैं विस्तार कर लू इसे बुलाने का उस सारे विस्तार के बीच भी मेरे गहरे में मैं जानूंगा कि मैं मालिक नहीं हूं सिकंदर भी जानता है कि मालिक नहीं है हिटलर भी जानता है कि मालिक नहीं है और जितना ही पता चलता है कि मालिक नहीं हूं उतना ही वो बाहर की मालिकियत को फैलाता चला जाता मजबूत करता चला जाता है जितनी ही बाहर की मालिकियत मजबूत होती हो सकता है थोड़ी बहुत देर को भूल जाता हो लेकिन बार बार स्मरण लौट आता है कि मैं मालिक नहीं हूं हम भीतर मालिक क्यों नहीं हैं? जो भीतर है उसे हम जानते भी नहीं तो मालिक होना तो बहुत असंभव है स्वामी राम अमरीका गए तो अमरीकी प्रेसिडेंट उनसे मिलने आया और उस अमरीकी प्रेसिडेंट ने राम की बातें बड़ी अजीब सी पाई असल में भाषा अलग थी भाषा अलग होगी ही सन्यासी जो भाषा बोलता है वो किसी और दुनिया की भाषा है राम सदा अपने को बासा राम कहते थे उस अमरीकी प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं जरा समझ नहीं पा रहा कि वट डू मीन बाय इट ये बादशा राम इसका मतलब क्या है आपके पास कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं कुछ भी तो नहीं है आपके पास सिवाय लंगोटी के बादशाह कैसे हो तो राम ने कहा ये लंगोटी थोड़ी सी बाधा है मेरी बादशाह में इसलिए घोषणा जरा धीरे करता हूं ऐसे अब मैं किसी चीज से बंधा हुआ नहीं हूं बस ये लंगोटी रह गई मैं बादशाह हूं क्योंकि मुझे कोई भी जरूरत नहीं है मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है, एक लंगोटी है ये थोड़ा मुझे बांधे हुए और लंगोटी तो मुझे क्या बांधेगी मैं नहीं इसको बांधा हुआ है इसलिए हम दोनों बंध गए हैं लंगोटी मुझसे बंध गई मैं लंगोटी से बंध गया हूं निश्चित ही महावीर अपने को बादशाह सक, कह सकते हैं महावीर के बड़े भाई ने शायद सोचा होगा कि राज्य छोड़कर चला गया छोटा भाई सोचा होगा कैसा पागल है बड़े के हाथ में सब राज्य दे गया साम्राज्य दे गया खुद नंगा होके फकीर हो गया ना समझ लेकिन बहुत कम लोग समझ पाए कि बादशाह हो गए महावीर और बड़ा भाई गुलाम रह गए बाशाहत इस बात से शुरू होती है कि मैं जो हूं उतना पर्याप्त हूं इट इज इनफ टू बी वन कोई कमी नहीं है जिसे मुझे पूरा करना पड़े कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से मैं खाली रहूं कोई कमी नहीं है जिसके बिना मुझे लगे कि कुछ अधूरा है बादशाहत एक इनर फुलफिलमेंट है एक भीतरी आप्तता है सब है इसलिए कोई कमी नहीं है लेकिन सम्राट के पास कुछ भी नहीं है बहुत है उसके पास जो दिखाई पड़ता है चारों तरफ लेकिन वो खुद ही उसके पास नहीं है और भीतर एक खालीपन है भीतर एक एम्प्टीनेस, एक रिक्तता है भीतर हम सब रिक्त हैं इस रिक्तता को हम फर्नीचर से भरेंगे इस रिक्तता को हम मकान से भरेंगे इस रिक्तता को हम धन से भरेंगे इस रिक्तता को हम यश पद प्रतिष्ठा से भरेंगे फिर भी हम पाएंगे कि सारी पद प्रतिष्ठाएं इकट्ठी हो गईं, सारा धन का ढेर लग गया और भीतर की रिक्तता अपनी जगह खड़ी है बल्कि पहले इतनी दिखाई नहीं पड़ती थी जितनी अब दिखाई पड़ती क्योंकि कंट्रास्ट बाहर धन के ढेर लग गए हैं तो भीतर की रिक्तता और प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ने लगती गरीब आदमी को अपनी गरीबी उतनी साफ कभी नहीं दिखाई पड़ती जितनी अमीर आदमी को अपनी गरीबी दिखाई पड़नी शुरू हो जाती मेरी दृष्टि में तो अमीरी का एक ही लाभ है कि उससे गरीबी दिखाई पड़ती इसलिए मैं सदा अमीरी के पक्ष में रहता हूं क्योंकि उसके बिना गरीबी कभी दिखाई नहीं पड़ सकती काले तख्ते पर जैसे सफेद रेखाएं उभर के दिखाई पड़ने लगती ऐसे बाहर इकट्ठे हो गए धन में भीतर की निर्धनता प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ने लगती सब होता है बाहर और भीतर कुछ भी नहीं होता वो जो भीतर की रिक्तता है उसी को भरने के लिए परिग्रह है लेकिन कोई सोच सकता है बाहर की चीजें छोड़ दे तो क्या भीतर की रिक्तता मिट जाएगी यही सवाल असली है Reproduce. क्या हम बाहर की चीजें छोड़कर भाग जाएं तो भीतर की रिक्तता मिट जाएगी अगर बाहर की चीजों के होने से भीतर की रिक्तता नहीं मिटी तो बाहर की चीजों के ना होने से कैसे मिटेगी बाहर की चीजों के होने से भी ना मिटी तो बाहर की चीजों के छूटने से कैसे मिट सकती है लेकिन आदमी का मन बुनियादी भूलों में गिरा रहता है पहले वो सोचता है बाहर की चीजों को इकट्ठा करने से भर लूंगा फिर जब पाता है कि बाहर की चीजें इकट्ठी हो गई और भराव नहीं आया तो सोचता है बाहर की चीजों को छोड़ के भर लूं, लेकिन पागल हुआ है जब चीजों से भरा ना जा सका तो चीजों के हटाने से कैसे भर जाएगा इसलिए ध्यान रहे अपरिग्रह का अर्थ बाहर की चीजों को छोड़ना नहीं है अपरिग्रह का अर्थ भीतर की पूर्णता को पाना है और जब भीतर पूर्णता भरती है तो बाहर चीजों को भरने की दौड़ विदा हो जाती है इसलिए मैंने कहा कि परिग्रह का अर्थ वस्तुओं से नहीं है परिग्रह का अर्थ पॉजिटिवनेस से है एक जनक रह सकता है घर में भी लेकिन जनक परिग्रही नहीं है परिग्रह तो है बहुत परिग्रही नहीं और एक सन्यासी अपरिग्रही दिखाई पड़ सकता है और परिग्रही हो सकता है अक्सर होता है क्योंकि उसने दूसरी भूल की है उसने भूल की है कि चीजों को हटा दूंगा लेकिन चीजों के हटाने से क्या होगा भीतर का खालीपन हो सकता है दिखाई पड़ना बंद हो जाए इतना हो सकता है इतना हो सकता है कि चूंकि बाहर चीजें न रह जाएं इसलिए बाहर भी खाली हो जाए भीतर भी खाली हो जाए तो कंट्रास्ट न रह जाए और चीजें दिखाई पड़नी बंद हो जाएं। लेकिन भीतर का खालीपन बाहर के खालीपन से भी नहीं मिट सकता भीतर तो भराव चाहिए भीतर फुलफिलमेंट चाहिए भीतर एक पूर्णता का पॉजिटिव जन्म विधायक जन्म चाहिए तो ही बाहर की पकड़ विदा होगी अन्यथा विदा नहीं हो सकती एक फकीर हुआ डायोजनीस नंगा गुजर रहा है जंगल से शायद महावीर की जोड़ का आदमी पश्चिम में वही हुआ नग्न ही है उतना ही मस्त उतना ही आनंदित उतना ही स्वस्थ जंगल से गुजरता है कुछ लोग गुलामों को बेचने बाजार में जा रहे हैं उन्होंने देखा इस डायोजनीस को अकेला नंगा स्वस्थ सुंदर शक्तिशाली सोचा अगर ये पकड़ में आ जाए तो इसके दाम अच्छे मिल सकते मगर डर लगा उन्हें कि इसे पकड़ भी पाएंगे थे तो वे आठ लेकिन डर लगा कि इसे पकड़ भी पाएंगे शक्तिशाली है बहुत कहीं झंझट ना हो जाए फिर भी आठ हैं कोशिश कर ली जाए उन्होंने बड़ी ताकत इकट्ठी करके डायोजनीस पे हमला बोला लेकिन डायोजनीस ने हमले का जवाब तो नहीं दिया या कहें कि जवाब दिया लेकिन डायोजनीस के ढंग से दिया बीच में खड़ा हो गया आंख बंद करके और उनसे कहो कि उनसे कहा कि बोलो क्या इरादे उसने कोई लड़ाई ही ना की बेसब कप रहे थे भैसे उसने कहा अस्वस्थ हो जाओ भयभीत मत हो मुझसे तुम्हारा कोई बुरा ना होगा क्योंकि जिसने अपने प्रति बुरा करना बंद कर दिया वो किसी के प्रति बुरा कैसे कर सकता है बोलो क्या इरादे हैं वे बहुत घबराए क्योंकि डायोजनीज उनके हमले का जवाब दे देता तो शायद इतने ना घबराते उन्हें कहने में बड़ी कठिनाई हो गई कि हम तुम्हें गुलाम बनाने आए वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो डायोजनीज ने कहा कि मत फिक्र करो बोलो तुम जो कहोगे वही हो जाएगा उन्होंने नीचे आंखें झुका के कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं लेकिन हम तुम्हें गुलाम बनाने आए डायस ने कहा ये भी खूब बढ़िया रहा चलो हम गुलाम हुए अब क्या इरादे उन लोगों ने डायोजनीस की तरफ देखा उन्होंने कहा कि गुलाम हुए क्या कोई विरोध ना करोगे डायोजनीस ने कहा हम अपने मन के मालिक हैं हम गुलाम होना भी चुन सकते हैं लड़ाई कुछ भी नहीं अब कहा चलना है तो उन्होंने कहा हम हाथ पेर जंजीरें डाल दें तो डायजनीस ने कहा पागलो जंजीरों की कोई जरूरत नहीं हम तो तुम्हारे साथ चली रहे हैं। चलो जहां चलना है लेके बाजार में पहुंचे भीड़ इकट्ठी हो गई इतना सुंदर गुलाम शायद ही कभी बिकने आया हो टिकटी पे खड़ा किया गया डायोजनीस को और जब नीलाम करने वाले आदमी ने कहा कि जो इस गुलाम को खरीदना चाहे वो बोली शुरू करे तो डायोजनी ने कहा कि चुप ना समझ पूछ उनसे कि कौन किसके साथ आया है वो मेरे पीछे आए हैं कि मैं उनके पीछे आया हूं बंधा कौन किससे है मैं उनसे बंधा बंधाऊं कि वो मुझसे बंधे गुलाम शब्द का उपयोग मत करना हम अपने मालिक रुक, मैं खुद ही आवाज लगा देता हूं तो डायजनीज ने उस टिकटी से खड़े होकर कहा कि अगर कोई एक मालिक को खरीदना चाहे तो एक मालिक बिकने आया हुआ है वो भीड़ हैरान हो गई उन्होंने कहा मालिक डायजनी ने कहा मैं अपना मालिक ये जो अपनी मालकियत है ये एक विधायक उपलब्धि है ये विधायक उपलब्धि हो जाए तो बाहर की पकड़ छूट जाती है बाहर की पकड़ सिर्फ इसीलिए है कि भीतर की कोई पकड़ नहीं हम बाहर पकड़े चले जाते हैं और जिसको भी हम बाहर पकड़ते हैं उसको हम हत्या करना शुरू कर देते हैं परिग्रह की जो हिंसा है वो यही है कि अगर हम किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे बाहर तो हम उसे मारना शुरू कर देंगे क्योंकि बिना मारे उसे पचस नहीं किया जा सकता उसे मारना ही पड़ेगा अगर एक गुरु एक शिष्य को पकड़ ले तो वह शिष्य को मारना शुरू कर देगा क्योंकि जिंदा शिष्य शिष्य नहीं बनाया जा सकता उसे मारना जरूरी है इसलिए आज्ञाएं अनुशासन नियम मर्यादा उन सब में उसे मारा जाएगा उसकी स्वतंत्रता काटी जाएगी जब वो मुर्दा हो जाएगा तभी शिष्य हो सकता है एक पति अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देगा एक पत्नी अपने पति को मारना शुरू कर देगी एक मित्र दूसरे मित्र को मारना शुरू कर देगा क्योंकि जब उसे बिल्कुल मार डाला जाए तभी आश्वस्त हुआ जा सकता है कि वो भाग नहीं जाएगा वो स्वतंत्र नहीं हो जाएगा लेकिन इसमें एक बड़ी आंतरिक कठिनाई है जब हम किसी व्यक्ति को मार के उसके मालिक हो जाते हैं तो मालिक होने का मजा चला जाता है ये कंट्रोडिक्शन है बिना मारे मालिक नहीं हो सकते मारा कि मजा गया क्योंकि मरे हुए के मालिक होने में कोई मजा नहीं आता इसलिए एक पत्नी से मन दूसरी पत्नी पर जाता है दूसरी स्थिति से तीसरी पे जाता है एक मकान से दूसरे मकान पर दूसरे से तीसरे मकान पर एक गुरु से दूसरे गुरु पर एक शिष्य से दूसरे शिष्य पर जिस चीज के हम मालिक हो जाते हैं वो बेमानी हो जाती है क्योंकि मालिक होते ही वो मुर्दा हो जाती है और मुर्दा के मालिक होने में कोई ज्यादा मजा नहीं आता कोई मजा नहीं है जिंदा का मालिक होना चाहिए इसलिए मालकियत में एक दूसरा विरोधाभास है और वो विरोधाभास ये है कि मालकियत मारती है और मार के अप्रसन्न हो जाती है क्योंकि प्रसन्नता खो जाती प्रेस ही जितना सुख देती है उतना पत्नी नहीं देती लेकिन प्रेसी को तत्काल पत्नी बनाने की इच्छा होती क्योंकि प्रेसी की मालकी अनिश्चित है पत्नी की मालकी सुनिश्चित है लेकिन पत्नी बनते ही वो मर गई मरते ही वो बेमानी हो गई इसलिए जिस व्यक्ति को हम पा लेते हैं वो बेमानी हो जाता है हम उसे भूल जाते हैं वो अर्थहीन नहीं रह जाता जो लोग व्यक्तियों को मार मार के इकट्ठा करते जाते हैं वो धीरे दीर धीरे व्यक्तियों से उब जाते हैं क्योंकि मारने में व्यर्थ श्रम करना पड़ता है श्रम के बाद फल कुछ भी नहीं मिलता इसलिए जो समझदार परिग्रही हैं, चालाक वो व्यक्तियों को छोड़कर वस्तुओं पर परिग्रह बिठाने लगते उनको मारने की झंझट नहीं करनी पड़ती वो मरी मराई ही होती है इसलिए जो लोग व्यक्तियों से परेशान होकर उब गए हैं वो धन इकट्ठा करने में पद इकट्ठा करने में लग जाते वो ज्यादा सुविधापूर्ण है कन्वीनियंट है एक घर में कुर्सी ले आए हैं तो वो मरी हुई ही घर में आती है उसको कहां रखना है इसके आप पूरे मालिक है। रखना है नहीं रखना है आप पूरे मालिक उसको मारने की जद्दोजहद और परेशानी नहीं होती और जब हम किसी व्यक्ति को घर में लाते हैं तो उसको भी हम कुर्सी बनाना चाहते हैं जब तक वो कुर्सी नहीं बनता तब तक हमें बेचनी रहती जब वो कुर्सी बन जाता तब फिर बेचनी शुरू हो जाती इसलिए जो चालाक परिग्रही हैं वो वस्तुओं पर मेहनत करते हैं जो ना समझ परिग्रही हैं वो व्यक्तियों पर मेहनत करते रहते हैं लेकिन दोनों ही अज्ञान की मेहनत ना तो हम व्यक्तियों से भर सकते हैं अपने को न वस्तुओं से भर सकते हैं अपने को हमारे हाथ खाली ही रह जाएंगे भरने की जगह सिर्फ एक है हम अपने से भर सकते हैं और कोई भराव नहीं है इस दुनिया में और कोई भराव है ही नहीं कभी रहा ही नहीं है हम सिर्फ अपने से भर सकते हैं लेकिन अपना हमें कोई पता नहीं इस अपने का कैसे पता लगे और इस अपने के पता लगने में अपरिग्रह की दृष्टि कैसे सहयोगी हो सकती है तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा जो भी आपके पास है ऑल दैट यू हैव जो भी आपके पास है उस पर एक दफे गौर से नजर डाल के देखना कि क्या उससे आप जरा भी रंच मात्र भी भर सके हैं जो भी आपके पास है क्या उसने इंच भर भी कहीं आपको भरा है सबके पास कुछ ना कुछ है इस कुछ ने आपको जरा भी भरा हो तो फिर आप इस कुछ को बढ़ाने में लग जाना थोड़ा भरा है तो और ज्यादा भर सकेगा और ज्यादा भर सकेगा और ज्यादा भर सकेगा लेकिन अगर इस कुछ ने बिल्कुल ना भरा हो तो फिर थोड़ा समझना पड़ेगा कि यह कुछ कितना ही ज्यादा हो जाए तो भी भर नहीं पाएगा ये गणित बहुत सीधा है लेकिन अनुभव हमेशा आशा के सामने हार जाता है हमारा अतीत का अनुभव तो यही होता है कि परिग्रह भर नहीं पाया लेकिन भविष्य की आशा यही होती है कि शायद कुछ और मिल जाए और भर जाए सुना है मैंने कि एक गांव में एक आदमी की तीसरी पत्नी मरी और उसने फिर चौथी शादी की तो गांव के लोग उसे कुछ भेंट करना चाहते थे लेकिन भेंट करते करते थक गए थे तीन दफा शादी कर चुका था हर बार भेंट कम होती चली गई थी जब उसने चौथी शादी की तो उम्र भी बहुत हो गई थी और गांव के लोग भी परेशान हो गए थे कि अब क्या भेंट करें तो गांव के लोगों ने एक तख्ती उसे भेंट की जिस पर लिखा था अनुभव के ऊपर आशा की विजय तीन पत्नियों का अनुभव भी उसको चौथी पत्नी से ना रोक पाया पूरा गांव जानता था कि जब तक पत्नी जिंदा रहती तब तक वो गांव में पत्नी के जिंदा होने के लिए रोता है और जब पत्नी मर जाती तो पत्नी के मरने के लिए रोता है अनुभव पर आशा सदा जीत जाती है परिग्रही का चित्त जो है वो आशा से बंधा हुआ चलता है अपरिग्रही की दृष्टि तो तभी आएगी जब आशा पर अनुभव जीते हैं आपका अतीत आपका अनुभव पर्याप्त है कहने को कि सब पाके भी कुछ पाया नहीं गया है और वे जो राष्ट्रपतियों के पदों पर पहुंच जाते हैं वे कुर्सियों पर बैठ के अचानक पाते हैं कुर्सी पर बैठ गए पाया कुछ भी नहीं गया है असल में जहां पाना है वो है दिशा बीइंग की और जो हम पा रहे हैं वो है दिशा हैविंग की जो हम पा रहे हैं वह है चीजें और जो हमें पाना है वह है आत्मा ये चीजें कभी भी आत्मा नहीं बन सकतीं। ये भ्रांत दौड़ एक जिंदगी नहीं अनंत जिंदगी चलती असल में हम अपने पुराने अनुभव को भुलाते चले जाते हैं ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म के अनुभव हमारे भूल गए हैं हमने भुला दिए हम इसी जन्म के अनुभवों को भुलाते उपेक्षा करते चले जाते हम सदा ही अनुभव को इंकार करते चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि जो अब तक हुआ उससे भिन्न आगे हो सकता है अनेक जन्मों का अनुभव भी हमें इस बात से नहीं रोक पाता कि हम वस्तु को आत्मा न बना सकेंगे हैविंग बींग नहीं बन सकता है वो असंभावना है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असंभव की भी आकांक्षा बड़ी रसपूर्ण होती जो नहीं हो सकता उसको करने का भी दिल होता है कई बार तो इसीलिए होता है कि वो नहीं हो सकता अब चांद पर चढ़ने का मजा चला गया हजारों साल से आदमी को था चांद पर पहुंचने की आकांक्षा बड़ी रसपूर्ण थी क्योंकि वो असंभव मालूम पड़ता था वो इतना असंभव मालूम पड़ता था कि जो लोग चांद पे पहुंचने का ख्याल करते थे उनको हम पागल समझते थे अंग्रेजी का तो जो पागल के लिए शब्द है लुनाटक उसका मतलब है चांद मारा वो लूना से बना है जिस आदमी के दिमाग में चांद छा गया जो अब चांद पे पहुंचना चाहता है तो उसको पागल कहते थे हिंदी में भी पागल के लिए चांद मारा शब्द है जिसपे चांद का हमला हो गया जो असंभव से पीड़ित हो गया लेकिन हम सब चांद मारे हम सब लुनाटिक लुनाटिक इस अर्थ में कि हम सब असंभव के लिए चाहते रहते सबसे बड़ा असंभव इस जगत में क्या है द मोस्ट इंपॉसिबल चांद पर पहुंचा जा सकता है इसलिए अब चांद पर पहुंचने वाले को लुनाटिक कहना ठीक नहीं है अब बात खत्म हो गई अब यह शब्द बदल देना चाहिए अब चांद मारा पागल का पर्याय नहीं रहा अब तो चांद पर बुद्धिमान आदमी पहुंच गए हैं, शायद मंगल पे पहुंचे फिर शायद किसी तारे पे पहुंचे लेकिन यह सब कठिन है असंभव नहीं है असंभव सिर्फ जगत में मेरे हिसाब से एक चीज है और वो ये है कि वस्तु को कभी भी आत्मा नहीं बनाया जा सकेगा हैविंग कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इन टू वो एक असंभावना है जो सुनिश्चित रूप से असंभव रहेगी इसलिए महावीर या बुद्ध या जीसस उन लोगों को पागल कहते हैं जो परिग्रह में पड़े हैं परिग्रही अर्थात पागल वो एक ऐसे काम में लगा है जो हो ही नहीं सकता हो सकता है नहीं हो सकता यही उसका आकर्षण है लेकिन आकर्षण से असत्य सत्य नहीं बनते परिग्रह का सत्य यह है कि वो असंभावना है सुना है मैंने कि सिकंदर को डायोजनी ने एक बार कहा था कि तू अगर पूरी दुनिया पालेगा तो तूने कभी सोचा कि फिर क्या करेगा सिकंदर कहते हैं सुन के उदास हो गया और सिकंदर ने कहा यह मेरे ख्याल में नहीं आया ठीक कहते हैं आप दूसरी तो कोई दुनिया नहीं है अगर मैं एक पालूंगा तो फिर क्या करूंगा एकदम अनएंप्लॉयमेंट हो जाएगा बेकारी हो जाएगी सिकंदर उदास हो गया ये जान के कि दूसरी दुनिया नहीं इसका मतलब इसका मतलब जब यह पूरी दुनिया पालेगा तब कितनी उदासी होगी अभी तो सिर्फ ख्याल है आपने कभी सोचा नहीं कि जो आप चाहते हैं अगर पालेंगे तो क्या होगा अगर इस दुनिया में किसी दिन ऐसा इंतजाम किया जा सके जैसा कि कथाओं में वर्णन है कि स्वर्ग में है अगर हम कभी इस दुनिया में कल्प वृक्ष बना सके तो प्रत्येक आदमी को महावीर हो जाना पड़ेगा अगर किसी दिन हम कल्प वृक्ष बना सके इस दुनिया में और कल्प वृक्ष के नीचे आपने जो चाहा वो तत्काल मौजूद हो गया तो सारी दुनिया अपरिग्रही हो जाएगी कोई परिग्रही नहीं रह जाएगा क्योंकि जैसे ही कोई चीज आपको तत्काल मिल जाए आप हैरान होते हैं कि मिलते ही वो बेकार हो गई आप फिर पुरानी जगह खड़े हो गए जहां आप मिलने के पहले थे वही रुख किसी और चीज के लिए हो गया आप एक भूख है एक रुख एक खालीपन एक रिक्तता जो हर चीज के बाद फिर आगे आके खड़ी हो जाती आदमी एक छितिस की भांति हो की भांति है देखते हैं आकाश छूता हुआ मालूम पड़ता है जमीन को चले जाएं लगता है यही रहा पास दस मील होगा बीस मील होगा अभी पहुंच जाएंगे पहुंचते हैं और पाते हैं कि आकाश बीस मील आगे हट गया हट नहीं सकता था अगर यहां होता आपके चलने से आकाश के हटने का कोई संबंध नहीं है आकाश कभी भी कहीं पृथ्वी को नहीं छूता है सिर्फ छूता हुआ दिखाई पड़ता है पृथ्वी गोल है और इसलिए आकाश छूता हुआ दिखाई पड़ता है आकाश कहीं भी छूता नहीं मनुष्य की वासनाएं सर्कुलर है गोल है और इसलिए आशा उपलब्धि बनती हुई दिखाई पड़ती कभी बनती नहीं